भाष्यार्थ अध्याय बृहदारण्यकोपनिषद ब्राह्मण अध्याती यदा सात्सर्जन जाति तदा कथम शरीर विमुचती दृष्ट उच्य तथा आम्रम वा फलम विसमानेक वलम विषमानेक दृष्टान नियत नियतनता मरणस्य च एतदपि ख्याता मख्याता अयम अनेक मरण इति बद्धते तस्व सह वर्ततना बंधन यधनों रसो यस्मिन वा बद्धते इति वित्तमोच्य बंधन तस्माता बंधना प्रमुच्य वातानेक निवे वा पुरुषो लिंगात्मा लिंगो पाथिभ्योंगेभ्यक्षुरादी देहवयेभ्य समुच्य संप्रमु्य सम्य निर्लपन प्रमुच्य सुसुप्तगमन काल इव प्राणीन रक्षन किंतरी सह वाइनोपृत प्रति पुनः शब्द पूर्वमप्यम देहा देहासत् तो पुनः पुनर्गक्षति तथा पुनः प्रतिन्यायम् प्रतिगमनम् इत्यर्थः प्रतियोनि प्रति प्रतिगमन यतिनि प्रति प्रतिकर्मसुता वसादा द्रवती जिस समय वह शब्द करता हुआ प्रयाण करता है उस समय किस प्रकार देह का त्याग करता है इसमें दृष्टांत कहा जाता है सो जिस प्रकार आम्र फल उदुम्बर गुलर अथवा पिप्पल फल यहाँ कई विषम दृष्टांत मृत्यु के अनियत निमित्तत्व को सूचित करने के लिए है क्योंकि मृत्यु के कारण अनिश्चित और अगणित है यह कथन भी वैराग्य के लिए ही है क्योंकि यह देह मरण के अनेकों कारणों वाला है इसलिए सर्वदा मृत्यु के मुख में ही पड़ा हुआ है बंधन से जिसके द्वारा फल वित्त से बंधा रहता है वह बंधन का कारणभूत रस अथवा जिसमें वह बंधा रहता है वह वृन्त ही बंधन कहा गया है उस रस का या वृन्त रूप बंधन से वायु आदि अनेकों कारणों फल छूट जाता है वैसे ही यह पुरुष लिंगात्मा लिंगोपाधिक जीव इन अंगों से अर्थात शरीर के चक्षु आदि अवयवों से संप्रमुक्त होकर अर्थात सम्यक निर्लेप भाव से छूटकर जिस प्रकार सुसुप्तावस्था में जाने के समय प्राण के द्वारा इसकी रक्षा करता है उस प्रकार नहीं तो किस प्रकार प्राण वायु के सहित इंद्रियों का संघार करके पुनः अति न्याय यहाँ पुनः शब्द से यह आशय है कि जिस प्रकार जीव पुनः पुनः जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में जाता है उसी प्रकार पहले भी यह एक देह से दूसरे देह में बारंबार गया था अतः पुनः प्रतिन्याय जैसे पहले आया था वैसे ही दूसरे देह में चला जाता है प्रति योनि अर्थात अपने कर्म और विद्या के अनुसार प्रत्येक योनि में जाता है किमर्थम प्राणव प्राणव्यूहाये संप्राण ततः ही गति तत प्राणेषण प्राणव्यूहाय गमन देहां प्रति तेन फलोप कर्मफलोपोगा सिद्धि न प्राण सत्तामह तस्मता युक्तम विशेषणम प्राण व्यूहती किस लिए जाता है कि प्राण के लिए ही अर्थात प्राण व्यूह के लिए ही प्राण के सहित तो जाता ही है ऐसे स्थिति में प्राणाद यह विशेषण व्यर्थ हो होगा निंगात्मा का जो एक देह से दूसरे देह में जाना है वह प्राण के व्यूह की विशेष अभिव्यक्ति के लिए ही होता है उसी से उसके कर्म फलभोग की सिद्धि होती है केवल प्राण की सत्ता से ही नहीं अतः प्राण भोग का अंग है यह सिद्ध करने के लिए प्राण प्राणव्यूहाय यह विशेषण देना उचित है देहांतर ग्रहण का प्रकार तत्रा शरीरम त्राशेद गच्छतो नान्यस्य गो पादाने सामर्थम अस्ति देहेन्द्रिय देगा न चान्य भृत्स्थनी या गृहमराग्य शरीर कृत्ता प्रतीक्षमा विद्यव सथम से शरीरों पीति थंका मरणकाल में इस शरीर को छोड़कर जाने वाले पुरुष में दूसरे देह को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है क्योंकि उसके देह और इंद्रियों का वियोग हो जाता है और राजा के लिए घर बनाकर प्रतीक्षा करने वाले सेवकों के समान इसके लिए दूसरा देह बनाकर प्रतीक्षा करने वाले इंद्रियादि है नहीं ऐसी स्थिति में इसका अन्य देह ग्रहण करना कैसे संभव हो सकता है उच्चते उचते सर्व्य जगत स्वकर्म फलोपभोग साधनवायोपात स्वकर्म फलोपभगाय चा प्रवृत्तों देहां देहांत प्रतिप्रसु तस्मा जगत् स्वकर्मण प्रयुक्त तत्कर्म फलोपयोग्य साधन प्रतीक्षत लोक पुरुषोजाते श्रुते यथा सपना जागृत प्रति इति लोक प्रसिद्धो दृष्टांत उच्य समाधान बतलाते हैं इस जीव के लिए सारा संसार अपने कर्म फल भोग के साधन रूप से प्राप्त हुआ है और स्वकर्म भोग के लिए ही यह एक देह से दूसरा देह प्राप्त करने का इच्छुक होकर प्रवृत्त होता है अतः स्वकर्म से प्रेरित सारा ही जगत उसके कर्म फलभोग के योग्य साधन होने से उसकी प्रतीक्षा करता ही है जैसा कि पुरुष भूत प्रपंचक द्वारा रचे हुए शरीर को सर्वतः व्याप्त करके उत्पन्न होता है इस श्रुति से सिद्ध होता है जैसे कि स्वप्नावस्था से जागृत स्थान को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष का शरीर पहले ही से तैयार रहता है सो कैसे इस विषय में यह लोक प्रसिद्ध दृष्टान्त कहा जाता है तद्यथा नामाया मुग्राह प्रत्येन सह प्रतिकल्पन्ते सूतमोन पाणरावस प्रतिकी एवं विधान सर्वाणी भूता प्रतिकपत ब्रह्मयातीती दीती सो जिस प्रकार आते हुए राजा की उग्रकर्मा एवं पाप कर्म से नियुक्त सूत और गांव के नेता लोग अन्न पान और निवास स्थान तैयार रखकर ये आए ये आए इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं उसी प्रकार इस कर्म फलवेदता के संपूर्ण भूत यह ब्रह्म आता है यह आता है इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं तत्त्र यथा राजान राजषिक्त मयांतम स्वराष्ट्रे उग्र जातिशेषा क्रूरकर्माणों व्यक्न सह प्रतिशी पापकर्मी निुक्ता प्रत्येन दंडनाद संकर जाति विशेषा ग्रामण्यो ग्राम नेतास्ते राज्य पाने पूर्व राजमन बुद्धोज्यक्षादी प्रकार पानैमरादि आवसथ प्रसादी प्रतिकैर प्रतीक्ष अजा आजागतीद उसमें दृष्टांत किस प्रकार अपने राष्ट्र में आते हुए राजा राजाभिषिक्त राजा की उग्र जाति विशेष अथवा क्रूर कर्म करने वाले एवं प्रत्येना प्रत्येक एनस यानी पाप कर्म में नियुक्त अर्थात चौरादि को दंड देने आदि कार्यों में नियुक्त सूत और ग्रामीणी सूत एक वर्ण संकर जाति विशेष है तथा ग्रामीणी ग्राम के नेताओं मुखिया लोगों को कहते हैं वे पहले ही से राजा के आने का समाचार जानकर भक्षभोज्यादि रूप अन्न और मदिरा आदि पान तथा महल आदि आवासथ निवास स्थान के सहित प्रतिकल्पते अर्थात तैयार किए हुए इस अन्न पानादि के सहित यह राजा आता है राजा आता है इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं यथायम दृष्टानतः एवं हेविद कर्मफल से वेदतार संसारिण कर्मफलम भी प्रस्तुत तदे शब्दे परामृश्य सर्वाणी भूता शरीरकर्तृ कग्रहीतृणी चाणीत्यादी तत्कर्म प्रयुक्ता कर्मफलोपाधन्य प्रदीक्ष ब्रह्म भोक्कर्ती चास्क आयाति तथे आगच्छति तथेतद आग्छति चाह प्रतीक्ष जैसा यह दृष्टान्त है उसी प्रकार इस ऐसा जानने वाले अर्थात कर्मफल की ज्ञाता संसारी की यह कर्मफलता की प्रसंग है इसलिए एवं शब्द से उसी का परामर्श किया गया है शरीर की रचना करने वाले संपूर्ण भूत और इंद्रियों के अनुग्राहक सूर्यादिदेवता उसके कर्मों से प्रेरित होकर उसके किए हुए कर्म फल भोग के साधनों के सहित प्रतीक्षा करते हैं वे यह ब्रह्म अर्थात कर्ता भोगता जीव हमारे पास आ रहा है तथा यह आ रहा है ऐसा भाव रखकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं ऐसा इसका तात्पर्य है प्राणों के देहांतर गमन का प्रकार तमेवं जिगमिसुम के गच्छन्ति गति गच्छन्ति वा गति ते कित क्रिया क्रिया प्रणुन्ना आहोस्वीत तत्कर्म वशात स्वयम ग्छति परलोक शरीरकर्तणी चूतानीति अत्रोच्य दृष्टान इस प्रकार जानने के लिए तैयार हुए इस प्रकार जानने के लिए तैयार हुए उस जीव के साथ कौन जाते हैं और जो परलोक शरीर की रचना करने वाले आदित्यादि भूत जाते हैं वे उसके बाघादि व्यापार यानी कहने आदि से प्रेरित होकर जाते हैं अथवा उसके कर्म व स्वयं हो जाते हैं इसमें दृष्टांत कहा जाता है तद्यथा राज्य न सूतघ्राह्मण्यों सन् बेबे मनम अंतकाले सर्वे प्राण अभिसमायती यद्य भवति जिस प्रकार जाने के लिए तैयार हुए राजा के अभिमुख होकर उग्रकर्मा और पाप कर्म में नियुक्त सूत एवं गांव के नेता लोग जाते हैं उसी प्रकार जब यह ऊर्धोच्छ्वास होने लगता है तो अंतकाल में सारे प्राण इस आत्मा के अभिमुख होकर इसके साथ जाते हैं तत् यथा यथाज प्रयास प्रकर्णेन या तो उग्र प्रत्येन सह सूतम्यस् यमुखन सी भाव तमिमुखा आयंत नज्ञाता कवल तजी गई साज्ञा एवं आत्मा अंतकाले मरणकाले भोक्ता अंत काले मरण काले प्राणवागा यदोश्वासी व्याख्यात वह दृष्टांत जिस प्रकार जाने की तैयारी करने वाले अर्थात प्रकर्ष से जाने की इच्छा वाले अर्थात जाने की अत्यंत इच्छा रखने वाले राजा के अभिमुख होकर उसके उग्रकर्मा और पाप कर्म में नियुक्त सूत एवं गांव के नेता लोग एक साथ मिलकर सामने आते हैं राजा के आज्ञा के बिना ही केवल उसकी जाने की इच्छा जानकर ही तैयार हो जाते हैं उसी प्रकार अंतकाल यानी मरण समय में वाघादि संपूर्ण प्राण प्राणभोक्ता आत्मा के सम्मुख एकत्रित हो जाते हैं यदय तदुर्धोच्छ्वासी भवती इसकी व्याख्या पहले कर दी गई है ये बृहदारण्यकोपनिषद भाष्य चतुर्थाध्यातीय ज्योतिर्बृ ब्राह्मण